मम ओम सहना सहनौ भुनक्तु सह वीर कर्वा वह माविद ओम शांति शांति शांति चलो नमस्ते नमस्ते सभी को सादर नमस्ते आइए आप सभी का जो है दोनों का आ, योग दर्शन पाठ में स्वागत है ईश्वर की जो प्रथम पाद जो समाधि पाद है, उसके हमने प्रितम्भरा प्रज्ञा प्रतम्भरा तत्र प्रज्ञा जो 48 नंबर जो सूत्र है यहाँ तक हमने आपको पढ़ा दिया था ना? तो उसके आगे है सा पुनः छोटा सा जो है अवतरणी है पीछे जो कहा था की रितंभरा तत्र प्रज्ञा तत्र माने उस निर्विचार समाधि के वैचारध्य हो जाने पर रितंभरा प्रज्ञा की उत्पत्ति होती है रितम्बरा प्रज्ञा उत्पन्न होती है प्रज्ञा माने प्रकृष्ट ज्ञान है ना जी प्रज्ञा का अर्थ कहीं पर चित्त भी होता है और प्रज्ञा का कहीं पर जो है ज्ञान भी होता है पीछे आया ना नग आया तो मैंने प्रज्ञा का अर्थ मन भी बताया था ना यहाँ पर प्रज्ञा का मतलब ज्ञान है पीछे भी जो सैतालीस नंबर सूत्र है प्रज्ञा प्रसाद मार् असोचना भूमि स्थानीय वसैलान प्रज्ञो प्राज्य अनुपषति नुपश्य, यहाँ पर प्रज्ञा का भी यहाँ पर अर्थ है कि ज्ञान रूपी प्रज्ञा रूपी प्रसाद पर चढ़कर ऐसा अर्थ करेंगे न करने वाला जो प्राज्ञ है विद्वान है जिसको प्रज्ञा लोक की प्राप्ति हो गई है और जो निर्विचार समाधि को प्राप्त कर लिया हुआ है और उसके वैशाल से प्राप्त करके जो प्राप्त करने से उसमें जो वैशाराध्य हो गया तो जो अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति हुई है ऐसे प्राध्य जो है अध्यात्म प्रसाद को प्राप्त करने वाला जो विद्वान है जो योगी है वह न शोक करता हुआ जो शोक करने वाले योग जो लोग हैं उनको देखते हैं कैसा भूमि स्थानीय शैल अस्था शैल पर स्थित पर्वत पर स्थित जो व्यक्ति है और वो भूमि पर जो व्यक्ति को देखता है छोटे छोटे दिखते है ना जी हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही मनो प्रज्ञा रूपी जो प्रसाद है महल पर चढ़ गया है अथा तो वहाँ बहुत बड़ा ज्ञान में बहुत बड़ा हो गया और ज्ञानी होकर के शोक से रहित होकर के संसार के व्यक्ति को देखता है कि तो देखता क्या है देखो ये सब कैसे अज्ञान में डूबे हुए है कैसे शोक से युक्त है कैसे सुख से संतप्त है कैसे अज्ञानी है कैसे दुख से युक्त है संलिप्त है ऐसा इस तरीके से वो देखता है और उसके मन में दया की भावना आती है कि इसको कैसे हम दुख सागर से दूर करें इत्यादि तो ये, तो यहाँ पर रितम्बरा प्रज्ञा से रितम्बरा प्रज्ञा में जो प्रज्ञा है उसका प्रज्ञा अर्थात जब निर्विचार समाधि का वैशार हो जाता है कुशलताए आ जाती हैं जब निर्विचार समाधि जो है निर्विचार समाधि का वैसारध्य होना मतलब यह हुआ कि बुद्धि जो एकदम शुद्ध जो बुद्धि है जिसके अंदर से मन समाप्त हो गया हुआ है से प्रकाश बुद्धि के अंदर जो दम पवित्र निर्मल जो स्थिति प्रवाह है स्थिति का जो लंबे काल तक होना है वह जो है वैसारथ्य है तो स्थिति लंबे काल तक एक स्थिति में रहने पर क्या प्रज्ञा उत्पन्न होती है रितम्भरा तो प्रज्ञा जो उत्पन्न हुई तो बोलते ज्ञान जो उत्पन्न हुआ तो, तो सा पुनः वह जो रितम भरा है सा वह रितम भरा पुनः क्या होती है कैसी होती है बता रहे हैं कि श्रोता अनुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्व विशेषाथत्व के हेतु जनक बोलते श्रोता अनुमान प्रज्ञा की तीन प्रकार की प्रज्ञा हुई तीन प्रकार के ज्ञान हुए एक तो श्रुत ज्ञान एक क्या जी श्रुत ज्ञान श्रुत ज्ञान सुन करके क्या आगम प्रमाण के द्वारा जो ज्ञान होता है आगम शब्द प्रमाण वेद के द्वारा वेदादि जो सत्य शास्त्र है जो जो भी अभी पढ़ रहे हैं ये भी जो है श्रुत ज्ञान हुआ जो योग दर्शन सांग दर्शन न्याय दर्शन में मानसा जो भी ऋषियों प्रोक्त जो ऋषि प्रोक्त जो प्रोक्त जो, जो ग्रंथ है और वेदादी जो सत्यशास्त्र है सभी ये इनके द्वारा जो विज्ञान हुआ जो ज्ञान होता हो गया श्रुत ज्ञान समझ गया ये जी? श्रुत हाँ जी। ज्ञान और ऐसे अनुमान अनुमान प्रमाण के द्वारा जो प्रज्ञा उत्पन्न होती है जो ज्ञान होता हो गया अनुमान ज्ञान अनुमान प्रज्ञा तो दो तरीके की प्रज्ञा हुई एक हुआ श्रुत प्रज्ञा दूसरा हुआ अनुमान प्रज्ञा और तीसरा है रितम्भरा प्रज्ञा इसला क्या है ये रितम्भरा प्रज्ञा रितम्भरा प्रज्ञा तो श्रुत प्रज्ञा अनुमान प्रज्ञा और रितंभरा प्रज्ञा तीन प्रकार की प्रज्ञा हुई उनमें से करें कि जो श्रुत प्रज्ञा और अनुमान जो प्रज्ञा है इन दोनों प्रकार की प्रज्ञा से इन दोनों प्रकार के ज्ञान से प्रकृष्ट जो ज्ञान है प्रज्ञा है उससे अन्य विषया रितम्भरा प्रज्ञा जो रितंभरा प्रज्ञा जो है अन्य विषय वाली है समझ गए जी, अन्य विषय आपको मतलब ये मस्तिष्क रखना है की प्रज्ञा तीन प्रकार की हो गई श्रुत प्रज्ञा अनुमान प्रज्ञा और वितंबरा प्रज्ञा तो श्रुत प्रज्ञा और अनुमान जो प्रज्ञा है तथा तो आगम प्रमाण के द्वारा श्रुतम अर्थात श्रुत प्रमाण आगम प्रमाण के द्वारा जो विज्ञान है जो प्रज्ञा है और अनुमान प्रमाण के द्वारा जो प्रज्ञा होती है ज्ञान की उत्पत्ति होती है ज्ञान होता है व्यक्ति को उनसे भिन्न विषय वाली होती है रितमरा प्रज्ञा क्यों हेतु दिया के विशेष अर्थ वाले के होने, से, होने के कारण मैंने विशेष अर्थ वाला है ये मैंने रितम्बरा प्रज्ञा विशेष अर्थ वाला होता है क्योंकि प्रत्यक्ष है नी हाँ जी प्रत्यक्ष है क्योंकि रितम्भरा प्रज्ञा में क्या होता है जो है सत्य जो है जो वस्तु जैसा यथार्थ वस्तु को ही यह धारण कर ये दुण दुण प्रज्ञा जो दुण दुण है यथार्थ वस्तु को ही धारण करने वाली है ये प्रज्ञा ऋत जो प्रजा क्या बोलते जो रितम्भरा जो प्रज्ञा है रितम्भरा जो ज्ञान है यथार्थ वस्तु को ही जानती है यथार्थ वस्तु का ही ज्ञान करती है यथार्थ वस्तु को ही जनाती है समझ गए हाँ जी तो ये विशेष अर्थ हो गया ना जी तो ये बताया अब तो इसका व्यास भाग का क्या कर रहा है बोलते हैं श्रुता श्रुतम आगम विज्ञानम तथा सामान्य विषय बोलते हैं देखो श्रुतम श्रुतम का मतलब हुआ आगम विज्ञानम श्रुतम का मतलब क्या हुआ जी? आगम ज्ञान भाजी जी। श्रुतम माने आगम विज्ञान। श्रुतम माने श्रुत ज्ञान जो है अर्थात आगम प्रमाण के द्वारा जो विज्ञान है वो श्रुत है माने श्रुतम माने श्रुत रूप जो आगम विज्ञान है अर्थात सुनकर के जो ज्ञान करते वो श्रुत ज्ञान हुआ श्रुतम हुआ तो श्रुतम कहीं आगे व्याख्या कर रहे हैं? आगम विज्ञानम्म आगम विज्ञान मैंने आगम प्रमाण के द्वारा जो विज्ञान है उससे जो कुछ भी ज्ञान होता है तत् सामान्य विषय वह तो विज्ञान जो है तत्विज्ञानम सामान्य विषय सामान्य विषय विषय वाला है ये पीछे भी बताया गया था कि आगम प्रमाण के द्वारा और अनुमान प्रमाण के द्वारा जो सामान्य जो ज्ञान होता है वो सामान्य ज्ञान होता है विशेष ज्ञान नहीं है नहीं होता है यही करुतम आगम विज्ञानम तत् सामान्य विज्ञानम श्रुतम जो है आगम विज्ञान देखे है आगम प्रमाण के ज्ञान वह श्रुत ज्ञान है तो ये श्रुत ज्ञान तत् मान श्रुत ज्ञानम आगम विज्ञानम सामान्य विषय कम सामान्य विषय वाला यह ज्ञान है क्यों जी क्यों सामान्य विशेष वाला ज्ञान है न ही आग न शक्यो विशेषो अभिधातु बोल रहे हैं कि क्यों की क्योंकि ही माने क्योंकि सामान्य विशेष वाला विषय वाला क्यों है क्योंकि आगम प्रमाण के द्वारा श्रुत जो ज्ञान है श्रुत जो विज्ञान है आगम जो विज्ञान है इस आगम विज्ञान के द्वारा आगम प्रमाण के द्वारा विशेष अभिधातु न शक्य विशेष को कथन करना संभव नहीं है मैने विशेष अर्थ विशेष अर्थ अभिधातुम कहने के लिए नहीं है, समर्थ नहीं है मैंने आगम प्रमाण के द्वारा विशेष अभिधातुम विशेष कथन करना विशेष को कहना विशेष बताना संभव नहीं है आगम के वजह से हम कहते हैं पृथ्वी गोल है हम आगम प्रमाण के द्वारा स्कूल में ने पढ़ लिया आप डॉक्टर डॉक्टरी पढ़ाई पढ़ रहे होंगे तो उस अगर कुछ आगम प्रमाण के द्वारा पढ़ रहे होंगे कि इस दवा से ये रोग ठीक होता है तो बस ये रोग ठीक होता है इतना ही हमने जाना परंतु जब तक उसका प्रत्यक्ष नहीं होता है जब तक उसका अनुभव नहीं होता है कि ये दवा खाए 500 ml का खाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है 200 ml का खाए 200 हंड्रेड पावर का खाए तो क्या प्रभाव पड़ता है तो वो तो जब खुद ये इसका सेवन करेंगे तो फिर उसका अनुभव होगा ऐसे पृथ्वी गोल है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चलती है ये जो आगम प्रमाण के द्वारा हमने जो ज्ञान जाना तो ये तो सामान्य ज्ञान है तो सामान्य ज्ञान से जो है अर्थात तो आगम प्रमाण से विशेष कथन किया नहीं जा सकता विशेष का ज्ञान संभव नहीं है विशेष का ज्ञान तो वह प्रत्यक्ष प्रमाण से ही होता है समझ गए जाइए हाँ जी तो कस्मात क्यों संभव नहीं है जो संभव नहीं है भाई आगे कह रहे हैं कि कस्मा कस्मा का करना आगम प्रमाण से विशेष कथन करना संभव नहीं है विशेष का कथन करना विशेष अर्थ को बताना संभव नहीं है क्यों नहीं है भाई कस्मा क्यों नहीं है उ, उ, उ, बता रहे है न ही विशेष न संकेत शब्द बोलते हैं क्योंकि शब्द माने शब्द प्रमाण है शब्द अन्द्र जब करेंगे तो शब्द शब्द प्रमाण विशेष न कृत संकेत न क्योंकि शब्द प्रमाण जो है विशेष अर्थ के साथ कृत संकेत वाला नहीं होता है विशेष अर्थ के साथ कृत संकेत वाला कृत संकेत वाला नहीं होता है कृत संकेत वाला का मतलब क्या हुआ जी की हमने कहा पिछले भी कहा कि यह सुधीर आनंद है सामने जब होगा तो हम कहेंगे कि यह सुधीर आनंद है तो यह कृत संकेत हो गया हमने संकेत के द्वारा ये बता दिया कि ये सुधीर आनंद है अर्थात ये सुधीर आनंद ये शब्द है और उसका ये अर्थ है तो वाच्य वाचक भाव संबंध रूप संकेत वाला कृत संकेत ये न जिसके द्वारा जिस शब्द के द्वारा संकेत किया जाता है वह शब्द हो गया कृत संकृत संकेत हम सुधीर आनंद इस शब्द के द्वारा हम संकेत करते हैं अर्थ का कि इसका नाम सुधीर आनंद है हम अविनाश कपूर किसी व्यक्ति का नाम है उस तो अविनाश कपूर इस या अविनाश मेहता इस शब्द के द्वारा सामने जो अर्थ बैठा हुआ है उसको हम संकेत करते हैं तो कृत संकेत ये न शब्द न स शब्द कृत संकेत कृत संकेत माने जिस शब्द के द्वारा हम शब्दों का संकेत करते हैं किया जाता है किया हुआ होता है किया गया होता है किया गया हुआ है कृतः भूत काल में है तो कृतः संकेत किया हुआ संकेत है जिसके द्वारा जिस शब्द के द्वारा संकेत किया हुआ है वह शब्द कृत संकेत है तो ये प्रमाण है वह कृत संकेत नहीं होता विशेष के साथ क्योंकि तो जब विशेष होता है विशेष तो सामने सीधे दिखता है प्रत्यक्ष दिखता है कि वह परंतु जब हम शब्द के द्वारा जब संकेत करते हैं वो कहते हैं वह विशेष शब्द वो पृथ्वी गोल है यह हम पृथ्वी गोल है इस शब्द के द्वारा हमने बता दिया तो परंतु वह शब्द प्रमाण विशेष के साथ जो विशेष है विशेष तो सीधे प्रत्यक्ष है विशेष के साथ कृत संकेत स्वरूप वाला वाच्य वाचक भाव संबंध रूप वाला नहीं होता है ये इसका शब्द है ये इसका अर्थ है ये शब्द प्रमाण जो है उसके साथ नहीं होता है विशेष के साथ नहीं होता है इसलिए कहते तो विशेषे न ही विशेषे नब्द अस्ति, माने विशेष के साथ कृत संकेत अर्थात तो वाच्य वाचक संभाव बाला शब्द नहीं होता है समझ गए जी अतः शब्द बने शब्द प्रमाण नहीं होता है इसीलिए विशेष को नहीं कह सकता शब्द प्रमाण इसीलिए यह जो आगम प्रमाण के द्वारा विशेष का कथन नहीं किया जा सकता है समझ गए? है हाँ जी हम्म आगे करें तथा अनुमानम सामान्य विषयम एवं बोले ऐसे ही अनुमान प्रमाण जो है यह अनुमान भी जो है अनुमान सामान्य विषय वाला ही है जैसे शब्द प्रमाण सामान्य विषय वाला है, है सामान्य अर्थ को बताने वाला है विशेष अर्थ को बताने वाला नहीं है ऐसे ही अनुमान भी जो है सामान्य अर्थ को बताने वाला है विशेष अर्थ को बताने वाला नहीं है तो क्यूँकी जैसे मैंने कहा कि यत्र यत्र धूम तत्र तत्र वहनी जहाँ जहाँ धुआं है वहां वहां अग्नि है तो धुआं के द्वारा हमने अग्नि का ज्ञान कर लिया है ना जी? हाँ जी धुआं की जहां जहां व्याप्ति है मैंने प्राप्ति है वहां वहां अग्नि है तो आपने जब धुआं को देखा और उसने अग्नि का ज्ञान तो कर पर तो सामान्य ज्ञान ही किया नदी ये थोड़े ज्ञान किया कि कितनी लपट है उसमें, कितने दूर तक अग्नि फैली हुई है वह तीव्र है या मध्यम है या एकदम मंद है ये ज्ञान होगा क्या ना। ये तो प्रत्यक्ष से ही होगा हाँ जी। इसलिए यहाँ पर कर है कि अनुमान तथा अनुमानम सामान विषय में ऐसे ही अनुमान जो है वह सामान्य विषय वाला ही है सामान्य अर्थ को ही बोध कराने वाला है विशेष अर्थ का बोध कराने वाला नहीं है उसमें दे रहे हैं कि देखो ही। आपने प्राप्ति लिखा है लिखा है की क्या लिखा है हमारे में व्याप्ति लिखा हुआ है प्राप्ति है प्राप्ति आपने प्राप्ति हमारे में व्याप्ति लिखा है मतलब एक ही बात यत्र व्याप्ति अर्थात यत्र प्राप्ति तत्र गति ही यत्र यत्र न व्याप्ति ही तस् न गति आपने क्या लिखा होगा यत्र न प्राप्ति ये क्या लिखा है यत्र अप्राप्ति यत्र प्राप्ति, यत्र प्राप्ति, प्राप्ति। अगर करेंगे तो आपने दिखा होगा अप्राप्ति गति आ नहीं है तीस यत्र प्राप्ति त्र गति गतिर यत्रा प्राप्ति ये ना ये तो यत्र प्राप्ति तत्र गति यत्रा है प्राप्ति तत्र न गति तो यात्रा जो है ना यात्रा यात्रा में यात्रा यत्राप्ति है आ जी।, आ जी तो कहने का कि यत्र प्राप्ति ही तत्र गति तो जहाँ प्राप्ति होती है वहाँ गति होती है आप किसी व्यक्ति को आपने देखा जिस व्यक्ति को आपने देखा था में उस व्यक्ति को आप आज देख रहे हैं लॉस एंजलिस में तो आप इससे क्या आपने अनुमान लगाया कि भाई इसकी गति है बिना गति का तो आई नहीं सकता बिना फ्लाइट पकड़े कैसे आएगा तो जहां प्राप्ति है वहां पर गति है गति और जहां पर प्राप्ति नहीं है वहां पर गति नहीं है तो सामान्य ज्ञान हुआ ना जी अब ये थोड़े ज्ञान हुआ की वो टैक्सी से आया कि वो क्या कहते हैं कि पैदल आया उसकी गति कैसी थी मंद थी या मध्यम थी या दौड़ करके आया हा? किस फ्लाइट पर चढ़ा जिस फ्लाइट पर चढ़ा तो फ्लाइट पर चढ़ते हुए तेजी तेड़ से आया या जल्दी से आया एक गति तो अनुमान के माध्यम से तो इतना ही जात होगा कि भाई गति है गति इसके अंदर थी इसलिए यहाँ पर आई मनिया व्यक्ति आया नहीं तो नहीं आ सकता सामान्य ज्ञान हुआ ना जी ये यही कि जहाँ प्राप्ति होती है वहाँ गति होती है और जहाँ प्राप्ति नहीं होती वहां पर गति नहीं होती है हमारे में लिखा हुआ यप्ति तत्र गति यप्ति तत्र न गति उत्तम बोले पीछे हमने कह दिया हुआ है कि भाई जहाँ जहाँ व्याप्ति है वहां वहां गति है और जहा जहाँ गति नहीं व्याप्ति नहीं है प्राप्ति ब्याक, नहीं, नहीं है वहां वहां गति नहीं है ये सामान्यतो तो दृष्टम जो तीन प्रकार के है ना जी पूर्ववत शेषवत और सामान्यतो तो दृष्टम तो पूर्ववत पूर्ववत शेषवत सामान्यतो तो दृष्टम तो ये तीन प्रकार के अनुमान में जो गति वाला जो सामान्य तो दृश्य अनुमान का उदाहरण दिया है, समझ गया हां तो फिर बोल रहे हैं, अनुमाने अनुमान न सामान्य न उपसंघार बोलते हैं कि अनुमान न सामान्य न उपसंघारह अनुमान के द्वारा अनुमान जो प्रभा है उस अनुमान प्रभा के द्वारा सामान्य न उपसंहारूप से उपसंहार होता है जब उपसंहार होता है हमने कहा कि यत्र प्राप्ति तत्र गति यत्र न यत्र तत्र न गति, अथवा यत्र प्राप्ति तत्र न गति ही ये जो हमने किया ये जो इससे जो हमने ज्ञान प्राप्त किया तो इसका तो उपसंहार सामान्य रूप से जो अनुमान प्रमाण से तो समान्य रूप से जो है सामान्य रूप से ही उपसंहार होगा ना सामान्य रूप से ही ज्ञान होगा ना उतना करा करके समाप्त हो जाएगा उपसंहार का मतलब क्या हुआ समाप्ति जैसे कोई कुछ उपसंहार करना तो क्या होता है जी उपसंहार का मतलब क्या समझते हैं समरी और या समाप्ति समरी हाँ जी हाँ एंड माने वह एंड हुआ माने सामान्य रूप से जो है पूरे समरी करके फिर समाप्त करना ये उपसंहार हुआ ना जो पीछे कहता उसको बताया और उसको फिर समाप्त कर दिया यही कर रहे हैं यही रहे हैं। कि अनुमान प्रमाण के द्वारा तो समान रूप से उपसंहार होता है समान रूप से समाप्ति होती है ज्ञान की समाप्ति होती है विशेष की समाप्ति विशेष में समाप्ति नहीं होती है तस्मात श्रोता अनुमान विषयों न विशेष कश्चित अस्थिति इसीलिए बोल रहे हैं, श्रुत और अनुमान जो प्रमाण है यह श्रुत और अनुमान विषय न कस्ित विशेष श्रुत और अनुमान विषय वाला जो बने श्रुत और अनुमान विषय कोई विशेष नहीं होता अर्थात श्रुत और सॉरी श्रुत और अनुमान का जो विषय त्रत ने बोल दिया यहाँ पर सशित तो समाज होगा श्रुत अनुमान का अनुमान से मैने श्रुतम च अनुमानम चुत अनुमान तय विषय ऐसा मन इसीलिए श्रुत और अनुमान का विषय नस्त कोई विशेष नहीं है सामान्य है समझ समझिए हाँ जी आगे फिर करें आगे करें कि न च न चाह अस्य वसुनो लोक प्रत्यक्षेन ग्रहणम अस्ति। फिर बोल रहे हैं कि भाई देखो तीन वस्तु तीन प्रकार की वस्तु एक सूक्ष्म वस्तु दूसरा जो है किसी चीज का व्यवधान हो बीच में कोई रुकावट हो व्यवहित हो आप है आपके और बगल में जो बीच में दूसरे आप जहां पर बैठे हुए हैं और दूसरा जो आपके आपके बगल वाला जो घर है उसके बीच में आपका देवाल दीवाल है तो व्यवधान हुआ ना जी हाँ तो बोल रहे हैं कि दो तीन वस्तु हो गए एक सूक्ष्म वस्तु दूसरा व्यवहित वस्तु और तीसरा विप्रकृष्ट वस्तु मान दूर, दूर में स्थित जो वस्तु है बोल गया तो इस अस्य सूक्ष्म व्यभिता विप्रकृष्ट बोल रहे हैं कि इस सूक्ष्म व्यभित और विप्रकृष्ट वस्तु जो दूर में स्थित जो वस्तु है दूर वाली जो वस्तु है दूरस्थ जो वस्तु है उस वस्तु का लोक प्रत्यक्ष के द्वारा ग्रहणम न अस्थित लोक प्रत्यक्ष जो है लोक प्रत्यक्ष मतलब क्या हुआ जी इंद्रिय प्रत्यक्ष लोक प्रत्यक्ष का मतलब क्या हुआ जी इं... इंद्रिय प्रत्यक्ष माने लौकिक प्रत्यक्ष लोक के लोक के द्वारा जो प्रत्यक्ष होता है लोक मने लोक्य दृश्यते ये नहीं थी लोक कहा इस अर्थ में कर लीजिए की जिससे देखा जाता है किससे देखा जाता है जी इंद्रियों से, से. से देखा है mi, से इंद्रियों से आख नाक कान जी बात होता है सबसे देखा जाता है देख लो सुन करके देख कर देख कर देख कर देख कर देखो तो कौन बोल रहा है ऐसा कहते कि नहीं कहते हिंदी में ध्यान हाँ से सुनो तो सुन करके कर देखो कौन बोल रहा था सुन करके देखो चक करके देखो ह फू करके देखो गर्म है या ठंडा है तो देखना ना आखना त्वचा सबसे होता है तो इंद्रियों के द्वारा जो प्रत्यक्ष है इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष से ग्रहण नहीं होता है मने कहने का है प्राय है या इंद्रिय रूप प्रत्यक्ष ऐसा कर लीजिए इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष जो ज्ञान है तो इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान से मन इंद्रियों के द्वारा जो हम जिसका प्रत्यक्ष करते हैं उस प्रत्यक्ष जो ज्ञान होता है जिस वस्तु का जो प्रत्यक्ष होता है उस प्रत्यक... प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष ज्ञान है ना जी इंद्रियापन्नम ज्ञानम अव्यपदेशम व्यभिचारी कम भेव प्रत्यक्षम तो इंद्रियाम ज्ञानम तो मे ज्ञान प्रत्यक्ष है तो इसलिए लोक प्रत्यक्ष लोक प्रत्यक्ष में कि इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान से इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान से ग्रहण नहीं होता है किसका ग्रहण नहीं होता है जी सूक्ष्म वस्तु का ज्ञान नहीं होता है और व्यक्तित ज्ञान नहीं होता है और दुरस्थ वस्तु का ज्ञान नहीं होता दुरस्थ वस्तु का ग्रहण नहीं होता समझे ग्रहण माने ज्ञान हो गया अर्थात कहने का प्रत्येक इंद्रिय रूप प्रत्यक्ष से सूक्ष्म वस्तु का ज्ञान नहीं होता है व्यवहित वस्तु का ज्ञान नहीं होता है और विप्रकृष्ट वस्तु का ज्ञान नहीं होता है सूक्ष्म होगा तब भी नहीं ज्ञान होगा व्यवधान होगा तब भी ज्ञान नहीं होगा और विकृष्ट होगा दूर होगा तब भी ज्ञान नहीं होगा जी? तो ये जो है तन मात्रा इत्यादि है ये तो सूक्ष्म है तन मात्रा क्या है जी? सूक्ष्म सूक्ष्म है मन सूक्ष्म है बुद्धि सूक्ष्म है अहंकार सूक्ष्म है महातत्व सूक्ष्म है ये आ, क्या कहते हैं कि प्रकृति सूक्ष्म है मतलब अलिंग जो है वो सूक्ष्म है तो ये सब सूक्ष्म है इस सूक्ष्म पदार्थ का ज्ञान इंद्रियों से कैसे हो सकता और साइंटिस्ट क्या करना चाहता है बोलिए जी साइंटिस्ट क्या करना चाहता है इंद्रियों से प्रत्यक्ष आन... करना चाहता है ना जी हाँ सब कुछ सब कुछ हाँ जी सब इंस्ट्रूमेंट अंत में इंद्रियों के द्वारा ही चाहे इंस्ट्रूमेंट इं के द्वारा हो मगर अंत में इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट के द्वारा भी, भी होगा तो इंस्ट्रूमेंट हमारे सामने हर अंधा जो व्यक्ति उसको हो जाएगा प्रत्यक्ष ना ना वही क्या उसके फिर भी इंद्रियों के द्वारा ही देखना चाहता है इंद्रियों के द्वारा ही दिखेगा ना जी मैंने आज का जो विज्ञान है आज का विज्ञान का क्षेत्र मात्र इंद्रियों तक ही सीमित है परंतु हमारा जो विज्ञान था है और जो रहेगा होगा वह इंद्रियों से जो वस्तु नहीं देखा जाता है उस वहां तक अनुवृत्ति जाती है वहां तक इसका विस्तार है आत्मा को इंद्रियों से नहीं देख सकते मन को इंद्रियों से नहीं देख सकते स्वयं इंद्रियों को इंद्रियों से नहीं देख सकते क्या बोलते हैं? तन मात्रा को इंद्रियों से नहीं देख सकते अहंकार को इंद्रियों से नहीं देख सकते ईश्वर को इंद्रियों से नहीं देख सकते महात को इंद्रियों से नहीं देख सकते अलिंग जो है सत्य समझ गया इसको इंद्रियों से नहीं देख पा समय व्यक्तित विष्टअ लोक प्रत्यक्ष अस्ति बोल रहे हैं इस सूक्ष्म वस्तु व्यभित वस्तु और विप्रकृष्ट वस्तु का ग्रहण ज्ञान लौकिक प्रत्यक्ष से संभव नहीं है लौकिक प्रत्यक्ष से नहीं होता है इंद्रिय रूप जो लौकिक प्रत्यक्ष है इससे संभव नहीं है तो इसका मतलब ये मान ले कि जब लौकिक प्रत्यक्ष से होता ही नहीं है तो फिर है ही नहीं है इसका मतलब ये मान लें कि मन जो है इंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं होता है तो मन है ही नहीं इसको इसका मतलब ये मान लें इसका मतलब ये समझ लें कि बुद्धि इंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं होता है तो इसका मतलब बुद्धि है ही नहीं अहंकार है ही नहीं महात है ही नहीं पार्टिकल्स है ही नहीं ईश्वर है ही नहीं परमात्मा है ही नहीं ये तो तब होगा कि जब यदि अन्य किसी साधन से प्रत्यक्ष न होता हो इसका मतलब हुआ कि प्रत्यक्ष दो तरीके से होता है एक इंद्रियों से प्रत्यक्ष होता है और एक इससे भिन्न जो है आत्मा से प्रत्यक्ष होता है समझे आत्मा से प्रत्यक्ष होता है तो और इंद्रियों में मन के माध्यम से भी प्रत्यक्ष होता है मन के माध्यम से ही मन का प्रत्यक्ष होता है तो यहाँ पर यह करें कि न च विशेषस् अप्रमाणक अभाव अस्ती समाधि प्रज्ञा निर्ग्रह्य एवं बोल रहे बोल रहे कि विशेष से जो ये विशेष पदार्थ है विशेष अर्थ है तन मात्रा इत्यादि जो विशेष है मने रितंबरा प्रज्ञा जो है रितंबरा प्रज्ञा जो पीछे कहा गया है कि रितम्भरा प्रज्ञा विशेष अर्थ वाला है तो अर्थ? रितंभरा प्रज्ञा जब होती है तभी विशेष अर्थ का दर्शन होता है। रितंभरा प्रज्ञा के माध्यम से हम विशेष अर्थ का दर्शन कर सकते हैं तो बोलते हैं अस्य विशेष ये जो विशेष अर्थ है अप्रमाण कस्य मैंने मतलब क्या हुआ कि जो प्रमाण के द्वारा ज्ञात नहीं है क्या प्रमाण लौकिक प्रमाण लौकिक प्रत्यक्ष लौकिक जो प्रत्यक्ष है इस लौकिक प्रत्यक्ष के द्वारा जो ज्ञात नहीं है माने जिसमें लौकिक प्रमाण नहीं है ऐसे विशेष अर्थ का अभाव नहीं होता है ऐसा न समझ लो ऐसा हमें नहीं समझना चाहिए कि जो लौकिक प्रत्यक्ष के माध्यम से प्रत्यक्ष न हो जिस विशेष अर्थ का वह विशेष अर्थ है ही नहीं लौकिक प्रत्यक्ष जो है लोक जो प्रत्यक्ष है इसके द्वारा ईश्वर का प्रत्यक्ष नहीं होता है लोक प्रत्यक्ष के द्वारा मन बुद्धि चित, अहंकार पंचतन्मात्रा का प्रत्यक्ष नहीं होता है इसका मतलब यह न मान लें कि यह है ही नहीं यही करे की अस्य विशेष से अप्रमाण कस्य अभावो न अस्ती मने अप्रमाण वाला अर्थात लौकिक प्रमाण से भिन्न विशेष अर्थ मने अप्रमाण वाला जो विशेष अर्थ है जो लौकिक प्रमाण से नहीं जाना जाता है तो लौकिक प्रमाण से लौकिक प्रमाण से भिन्न वाला जो विशेष अर्थ है इस अर्थ का अभाव नहीं है इस अर्थ का अभाव नहीं है क्यों नहीं है कि समाधि प्रज्ञा निर्ग्राहेशो भवती भूत सूक्ष्म गतोबा पुरुष गतोबा बा बोल रहे कि ये समाधि प्रज्ञा के द्वारा ही है वह विशेष जो है उस विशेष का अभाव नहीं है क्यों नहीं अभाव है क्योंकि उसको समाधि प्रज्ञा के द्वारा जाना जाता है अथा समाधि तो हो करके जो प्रज्ञा उत्पन्न होती है जो निर्विचार समाधि प्राप्ति हुई और उसका जब वैथार हुआ उससे जो ज्ञान उत्पन्न हुआ उस समाधि प्रज्ञा के द्वारा निर्ग्राह है समाधि प्रज्ञा के द्वारा निर्ग्राह होता है समाधि प्रज्ञा के द्वारा ही निर्ग्राह होता है लौकिक प्रत्यक्ष के द्वारा निर्ग्राह्य नहीं होता है तो वह विशेष क्या है भूत सूक्ष्म गुरुषगत होगा भूत सूक्ष्म संबंध वाला संबंध वाला और पुरुष संबंध वाला वह वा विशेष है गाप्त संबंध ऐसा कर लेंगे कि भूत सूक्ष्म गत भूत सूक्ष्म बड़े सूक्ष्म भूत गत वह विशेष है भूत सूक्ष्म से युक्त वह विशेष है वह विशेष अर्थ है भूत सूक्ष्म से संबंधित वह विशेष है और पुरुष से संबंधित वह विशेष है तो पुरुष से संबंधित विशेष और भूत सूक्ष्म जो पंच मात्रा इत्यादि है इससे संबंधित जो विशेष अर्थ है भूत सूक्ष्म इसका जो ऐसा विशेष जो भूत सूक्ष्म के द्वारा प्राप्त है मैंने भूत सूक्ष्म गतः प्राप्त युक्त यहाँ पर अर्थ करेंगे या संबंध हाँ, भूत सूक्ष्म के साथ संबंध है जिस विशेष का गतः भूत सूक्ष्म के साथ गतः मने प्राप्त भी अर्थ कर सकते हैं क्योंकि गम का ज्ञान गमन प्राप्ति तो भूत सूक्ष्म से भूत सूक्ष्म सूक्ष्म भूत संबंधित ही अर्थ निकल रहा दा है यहां पर गताकार संबंधित ऐसे निकल रहा है वाक्य से जैसा ये लग रहा है निकल निकलता है कि भाई ये विशेष का भूत सूक्ष्म पुरुष गत है, है। मैंने विशेष पुरुषगत है पुरुष संबंधी है और भूत सूक्ष्म संबंधी है भूत सूक्ष्म से संबंध रखने वाला यह विशेष है और पुरुष से संबंध रखने वाला यह विशेष है ऐसा अर्थ लगता है क्या भूत सूक्ष्म को प्राप्त हुआ गता प्राप्त भी अर्थ कर लीजिए भूत सूक्ष्म को प्राप्त हुआ यह विशेष है और पुरुष को प्राप्त हुआ या विशेष यह जो है पुरुष को प्राप्त हुआ है और भूत सूक्ष्म को प्राप्त हुआ तो भूत सूक्ष्म को प्राप्त हुआ पुरुष को प्राप्त हुआ वह विशेष समाधि प्रज्ञा के द्वारा ही निर्ग्राह्य है लौकिक प्रत्यक्ष के द्वारा निर्ग्राह्य नहीं है इसलिए ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए कि जो लौकिक प्रत्यक्ष के द्वारा जो प्राप्त नहीं है लौकिक जो प्रमाण है लोक जो प्रत्यक्ष है इंद्रिय रूप जो लोक प्रत्यक्ष है लौकिक प्रत्यक्ष है इसके द्वारा जब वह विशेष प्राप्त नहीं है तो उसका अभाव हो गया ऐसा नहीं समझना चाहिए समझ गए जी हाँ जी इसलिए फिर बारे में पढ़कर हूं नशेष अप्रमाणक अभाव अस्थि बोल रहे इस विशेष अप्रमाणक थात तो लौकिक प्रत्यक्ष के द्वारा प्राप्त न होने वाला ज्ञात न होने वाला इस विशेष अर्थ का अभाव नहीं होता है अभाव नहीं है इति इस प्रकार समाधि प्रज्ञा के द्वारा वह विशेष अर्थात सूक्ष्म को प्राप्त हुआ पुरुष को प्राप्त हुआ जो विशेष है भूत सूक्ष्म से संबंध रखने वाला और पुरुष से संबंध रखने वाला अर्थात भूत सूक्ष्म से संबंधित और पुरुष से संबंधित जो वह विशेष है समाधि प्रज्ञा के द्वारा ही है तस्माता प्रज्ञाभ्याम अन्य विषयाता प्रज्ञा विशेषा विशेषा तत्व ये जो है आ, संहार कर दिया ये पीछे वाली बात को ही दिया इसीलिए श्रुत और अनुमान प्रज्ञा के द्वारा शु, और अनुमान प्रज्ञा से अन्य विषया से भिन्न विषय वाली वह वहरा प्रज्ञा होती है या क्यों विशेषार्थवा विशेष अर्थ वाले के होने से विशेष अर्थ वाला होने के कारण समझ गए हाँ जी हां नहीं हो गया, तो एक और कर लेते हैं आगे करें कि समाधि प्रज्ञा करता संस्कारों नवो नवो जायते अब आगे करें कि भाई समाधि प्रज्ञा कौन सी प्रज्ञा समाधि प्रज्ञा अर्थात जब व्यक्ति समाधि की प्राप्ति कर लेता है उसके बाद जो प्रज्ञा की उनको प्राप्ति होती है वो समाधि प्रज्ञा हुआ समाधि के द्वारा प्राप्त जो प्रज्ञा है जो ज्ञान है उसको समाधि प्रज्ञा समाधि प्रज्ञा प्रति समाधि प्रज्ञा की प्राप्ति होने पर योगिना प्रज्ञा कृत संस्कारो नभो नभो जाये बोलते हैं प्रज्ञा के द्वारा समाधि प्रज्ञा की प्राप्ति हो जाने पर योगी को प्रज्ञा के द्वारा उत्पन्न जो संस्कार है प्रज्ञा से उत्पन्न किया हुआ उत्पन्न हुआ उत्पन्न जो संस्कार है उस समाधि प्रज्ञा से उत्पन्न जो संस्कार है वह संस्कार नयो नवो नबो जाए थे नया नया उत्पन्न होता है वह नया नया संस्कार उत्पन्न होता क्या तज संस्कार प्रतिबंधी और जो तज्जा संस्कार माने समाधि से जन्य जो संस्कार है समाधि से उत्पन्न जो संस्कार है समाधि के माध्यम से उत्पन्न होने वाला जो संस्कार है समाधि से उत्पन्न जो संस्कार है तो तज्जा संस्कार समाधि ज संस्कार प्रभव समाधि प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार प्रतिबंधी अन्य, अन्य जो संस्कार है अर्थात समाधि प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार से जो भिन्न संस्कार है संस्कार जो है वित्थान संस्कार का जो समूह है उसका प्रतिबंधी होता है उसको बांधने वाला होता है अर्थात कहने का है कि अच्छा संस्कार बुरे संस्कार को बांधने वाला होता है सरल भाषा में कहे तो इसलिए अच्छे संस्कार को अपने जीवन में लाना चाहिए अच्छा संस्कार बुरे संस्कार को बांधने वाला होता है तो ये सज्ञा माने उस समाधि समाधि प्रज्ञा से उत्पन्न जो संस्कार है वह संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबंधी अन्य जो संस्कार है जो लौकिक जो संस्कार है अर्थात भोग को प्राप्त कराने वाला जो संस्कार है बंधन में लाने वाला जो संस्कार है जन्म और मृत्यु कराने वाला जो संस्कार है इन संस्कार को प्रतिबंध करने वाला होता है संस्कार को बांधने वाला होता है समझ गए जी? हाँ जी और मोक्ष की ओर ले जाने वाला होता है आप इसी बात को व्यासभाष्य अपनी भाषा में कर रहे हैं समाधि प्रज्ञा प्रभाव संस्कारों संस्कार आशयम बोल रहे हैं कि समाधि प्रज्ञा से उत्पन्न जो संस्कार है समाधि प्रज्ञा से उत्पन्न जो संस्कार है समाधि प्रज्ञा के द्वारा उत्पन्न होने वाला जो संस्कार है उत्पन्न जो संस्कार है वह संस्कार संस्कार संस्कारों के समूह को बांधते बांध देता जी? है हाँ जी। संस्कार का मैं बताया ही कि वह संस्कार जो वह संस्कार जो संस्कार सांसारिक वृत्ति को उठाता हो जो संस्कार भोग प्राप्त कराता हो जो संस्कार बंधन में लाता हो जो संस्कार जन्म और मृत्यु के चक्र में डालता हो वो संस्कार हो गया विस्थान संस्कार समझ गए जी हाँ जी तो विस्थान संस्कार आशय विस्थान संस्कार के समूह को बाधता है समझ गया हाँ जी अब आगे आगे करे की विन संस्काराभिभव प्रभवा प्रत्यया न नवंती प्रत्यय निरोधे समाधि रूपतिष्ठते बोलते देखो वित्थान संस्कार अभिभात वित्थान जो संस्कार है विस्थान के जो संस्कार है भोग प्राप्त कराने वाले जो संस्कार संस्कार है जो बंधन में लाने वाला जो संस्कार है बंधन में बंधन में क्या बोलते है बंधन दिलाने वाले जो संस्कार है उसके अभिभव होने से उसके दब जाने से तो व्य संस्कार के अभिभव होने से दब जाने से प्रभाव प्रत्य न भवंती प्रत्य न नवंती प्रत्यय जो है वृत्तियां जो है ज्ञानात्मक जो सत्या मन वृत्ति ज्ञानात्मक जो वृत्तियां हैं वहां उत्पन्न नहीं हो गए जी होती ये उत्पन्न मान दुन संस्कार के जब दब गया तो उसके दब जाने से वृत्तियां उत्पन्न नहीं होगी वृत्तियां उत्पन्न नहीं होगी और फिर बोलते प्रत्यय निरोधे समाधि सके वृत्तिया उत्पन्न हुई तो प्रत्यय के निरोध होने पर तो आगे क्या करें कि प्रत्यय न भवन की प्रत्यय निरोधे समाधि उक्त और प्रत्यय के निरोध हो जाने पर माने प्रत्यय बने वृत्ति वृत्ति के निरोध हो जाने पर समाधि की उपस्थिति होती है समाधि वर्तमान उपतिष्ठते बने उपस्थित हो, जा। हो जाता है, है समाधि उपस्थित हो जाता है प्रत्यय निरोधे समाधि प्रत्यय के निरोध होने पर समाधि उपस्थित हो जाता है समाधि की प्राप्ति हो जाती है समाधि बना रहता है समझ गया जी हाँ जी कहने का अभिप्राय की जब तक प्रत्यय का निरोध नहीं होगा जब तक वृत्ति का निरोध नहीं होगा तब तक समाधि नहीं लगेगा और प्रत्यय जब निरोध हो गया तो अपने आप ही समाधि लग जाएगा समझे अगर हाँ तत समाधि पता प्रज्ञा कृता संस्कार नवो नवो संस्कार हो जाए बोले तत उससे मने माने मैने प्रत्यय पर समाधि की उपस्थिति होती है और उस समाधि से समाधि से उत्पन्न जो प्रज्ञा है उसकी उत्पत्ति होती है समाधि से प्रज्ञा की माने समाधि जन्म प्रज्ञा की उत्पत्ति होती है तथा प्रज्ञा करता संस्कार कर रहा हूँ नींद आ रही है ना इसे मतलब मैं क्या बता रहा हूँ यहीं पे छोड़ देते हैं आज फिर कल खत्म कर देंगे बाकी जो बचेगा अगले कल कल शनिवार है, तो हाँ है रहने दीजिए मुझे नींद आ रही है कुछ कहा कुछ कुछ कह दे रहा हूँ मैं नींद आ रही है मुझे तो अगले सप्ताह करेंगे चलिए ओम पूर्ण मदनम पूर्णा पूर्ण पूर्णस्य पूर्णस्थमा पूर्णमेवा ओम शांति शांति शांति चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्ते नमस्ते नमस्त।